संक्षिप्त महाभारत पर्व दसवें दिन के युद्ध का वृत्तांत संजय कहते हैं तदंतर सात्यकी को भिष्म जी की ओर जाते देख अलंबुस राक्षस ने रोका यह देख सात्यकी ने क्रोध होकर उसे नौ बाण मारे तब राक्षस भी क्रोध में भर गया और नौ बाण मारकर उसने उन्हें बड़ी पीड़ा पहुंचाई फिर तो सातिकी के क्रोध की भी सीमा न रही उसने उस राक्षस पर बाण समूहों की वर्षा आरंभ कर दी तब राक्षस भी सिंहनाद करता हुआ तीक्षण बाणों से सातिकी को बींधने लगा साथ ही राजा भगदत्त ने भी उस पर बाण बरसाने आरंभ कर दिए इस पर सातिकी ने अलंबुस को छोड़कर भगदत्त को ही अपने बाणों का निशाना बनाया भगदत्त ने सातिकी का धनुष काट दिया किंतु वह पुनः दूसरा धनुष लेकर उन्हें तीखे बाणों से बीजने लगा यह देखकर भगदत्त ने सात्ी पर एक भयंकर शक्ति का प्रहार किया किंतु सातिकी ने बाण मारकर उस शक्ति के दो टुकड़े कर दिए इतने में महारथी राजा विराट और द्रुपद कौरव सैनिकों को पीछे हटाते हुए भीष्म जी के ऊपर चढ़ाए इधर से अश्वस्थामा आगे बढ़कर उन दोनों से युद्ध करने लगा विराट ने दस और द्रुपद ने तीन बाण मारकर द्रोण कुमार को घायल कर दिया अश्वस्थाना अश्वस्थामा ने भी इन दोनों पर बहुत से बाण बरसाए परंतु वहाँ इन दोनों बूढ़ों ने अद्भुत पराक्रम दिखाया अश्वस्थामा के भयंकर बाणों को इन्होंने प्रत्येक बार पीछे लौटा दिया एक और सहदेव के साथ कृपाचार्य भिड़े हुए थे उन्होंने सहदेव को सत्तर बाण मारे तब सहदेव ने उनका धनुष काट दिया और नौ बाणों से उन्हें बींद डाला कृपाचार्य ने दूसरा धनुष लेकर सहदेव की छाती में दस बाहद ने भी कृपाचार्य की छाती में बाणों का प्रहार किया इस प्रकार इन दोनों में भयंकर संग्राम हो रहा था। इसके द्रोणाचार्य महान धनुष लिए पांडवों की सेना में घुसकर उसे चारों ओर भगाने लगे उन्होंने इस अशुभ सूचक निमित्त देखकर अपने पुत्र से कहा बेटा आज ही वह दिन है जबकि अर्जुन भीष्म को मार डालने के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 आज अर्जुन समस्त योद्धाओं को पीछे हटाकर भीष्म तक पहुंच जाएगा भीष्म और अर्जुन के संग्राम का विचार आते ही मेरे रोए खड़े हो जाते हैं और हृदय का उत्साह जाता रहता है देखता हूं शिखंडी को आगे करके अर्जुन भीष्म के साथ युद्ध करने को बढ़ता चला जा रहा है युधिष्ठिर का क्रोध भीष्म और अर्जुन का संघर्ष तथा मेरा शस्त्र छोड़ने का उद्योग ये तीनों बातें प्रजा के लिए अमंगल की सूचना देने वाली है अर्जुन मनस्वी बलवान शूर अस्त्र विद्या में बलवानीघ्रता से पराक्रम दिखाने वाला दूर तक का निशाना वाला तथा को जानने वाला है इंद्र सिंह संपूर्ण देवता भी इसे युद्ध में नहीं जीत सकते बेटा तुम अर्जुन का रास्ता छोड़कर शीघ्र ही भीष्मी की रक्षा के लिए जाओ देखते हो न इस भयानक संग्राम में कैसा महान संहार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 समुद्र के अंदर प्रवेश करने के समान कठिन है क्योंकि युधिष्टिर के चारों ओर योद्धा खड़े हैं साथ अभिमन्यु भीमसेन और नकुल सहदे उनकी रक्षा कर रहे हैं यह देखो अभिमन्य दूसरे अर्जुन के समान सेना के आगे आगे चल रहा है तुम तो अपने उत्तम अस्त्रों को धारण करो और धृष्टुम्न तथा भीमसेन से युद्ध करने जाओ अपने प्यारे पुत्र का सदा ही जीवित रहना कौन नहीं चाहता तो भी इस समय क्षत्रिय धर्म का ख्याल करके तुम्हें अपने से अलग करता हूँ संजय ने कहा इस समय भगदत्त कृपाचार्य शल्य कृतवर्मा विन्द अनुविंद जयद्रथ चित्रसेन दुर्मर्शन और विकर्ण ये दस योद्धा भीमसेन के साथ युद्ध कर रहे थे भीमसेन पर शल्य ने नौ कृतवर्मा ने तीन कृपाचार्य ने नौ तथा चित्रसेन विकर्ण और भगदत्त ने दसद्रथ दस बाणों का प्रहार किया साथ ही जयद्रथ ने तीन विंद अनुविंद ने पाँच पाँच तथा दुर्मर्षण ने बीस बाणों से उसे घायल कर दिया भीमसेन ने भी इस समय महारथियों को अलग अलग अपने बाणों से बीन डाला उन्होंने शल्य को सात और कृतमरमा को आठ बाणों से बीध कर कृपाचार्य के धनुष को बीस से काट दिया इसके बाद उन्हें सात बाणों से घायल किया फिर विंद और अनविंद को तीन तीन द्रमर्षण को बीस चित्रसेन को पांच विकर्ण को दस तथा जयद्रथ को पांच बाण मारे कृपाचार्य ने दूसरा धनुष लेकर भीमसेन पर दस बाणों से चोट की तब भीमसेन ने क्रोध में भरकर उन पर बहुत से बाणों की वर्षा कर डाली फिर जयद्रथ के सारथी और घोड़ों को तीन बाणों से यमलोक भेज दिया इसके बाद दो बाणों से उनका धनुष काट दिया तब वह अपने रथ से कूदकर चित्रसेन के रथ पर जा बैठा तदनंतर महारथि भगदत्त ने भीमसेन पर एक शक्ति का प्रहार किया जयद्रथ ने पट्टीस और तोमर चलाए कृपाचार्य शतग्नि का प्रयोग किया तथा सल ने एक बाढ़ मारा इनके सिवा दूसरे धनुधर वीरों ने भी भीमसेन को पांच पांच बाढ़ मारे तब भीम ने एक तेज बाण से तोमर के टुकड़े टुकड़े कर दिए तीन बाढ़ों से पत्तीस को तील के डंठल के समान काट डाला नौ बार मार कर शतग्नि तोड़ डाली तथा सल्य के बाढ़ और भगदत्त की शक्ति को भी काट दिया साथ हाँ ही दूसरे योद्धाओं के बाणों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले और उन सबको तीन तीन बाणों से घायल कर दिया इतने ही में वहां अर्जुन भी आ पहुंचे भीम और अर्जुन दोनों को वहां एकत्रित देख आपके योद्धाओं को विजय की आशा नहीं रही तब दुर्योधन ने सुशर्मा से कहा तुम तो अपनी सेना के साथ शीघ्र जाकर भीमसेन और अर्जुन का वध करो यह सुनकर सुशर्मा ने हजारों रथियों को साथ ले उन दोनों पांडवों को चारों ओर से घेर लिया यद एक अर्जुन ने पहले राजा शल्य को अपने बाणों से धक दिया इसके बाद सुशर्मा और कृपाचार्य को तीन तीन बाणों से बिंध दिया फिर भगदत्त जयद्रथ चित्रसेन विकर्ण कृतवर्मा दुर्मर्षण विंध और अनुविंध इन महारथियों में से प्रत्येक को तीन तीन बाण बारे जयद्रथ चित्रसेन के रथ पर स्थित था उसने अपने बाणों से अर्जुन और भीम दोनों को घायल किया शल्य और कृपाचार्य ने भी अर्जुन पर मर्म बाणों का प्रहार किया तथा चित्रसेन आदि कौरवों ने भी दोनों पांडवों को पांच पांच बाढ़ मारे इस प्रकार आहत होने पर भी वे दोनों की सेना का करने लगे तब सुशर्मा ने नौ बाणों से अर्जुन को पीड़ित कर बड़े जोर से सिंगनाथ किया उनकी सेना के दूसरे रथी भी इन दोनों भाइयों को बिंधने लगे उस समय भीम और अर्जुन दोनों ने सैकड़ों वीरों के धनुष और मत्तक काटकर उन्हें रणभूण में थुला दिया अर्जुन अपने बाणों से योद्धाओं की गति रोककर मार डालते थे उनका यह पराक्रम अद्भुत था यद्यपि कृपाचार्य कृतवर्मा जयद्रथ तथा विन्द अनुविंद आदिवीर भीम और अर्जुन का डटकर मुकाबला कर रहे थे तो भी इन दोनों ने कौरवों की महासेना में भगदड़ मचा दी तब कौरव सेना के राजाओं ने अर्जुन पर असंख्य बाणों की वर्षा प्रारंभ की किंतु अर्जुन ने उन सबको अपने बाणों से रोक मृत्यु के मुख में पहुँचा दिया